पुस्तक क्या धातु तो चलेगा लीह आस्वादा ने लीह अभी पुस्तक नहीं खोलना पूरा उगरे ती कैसा तो लगेगा सब हम्म उसके बाद सारुधाता गुण कब होता है बाद में पहले साधे धातु तो गुण हो जाएगा हो ढ से हक हो जाएगा ढ उसको बात करें धाधे धातुर का बात नहीं करेगा इधर सफ़ेद तो इधर आ, आ गया आ, आ जाओ वो कोने में क्यों जगह इधर आ जाओ वो आ, इधर आ जाओ सामने कोने में क्यों बैठते हो ऐसे सामने दिखना चाहिए इधर उधर इधर, इधर आ जाओ सामने ये ये ये आ जाओ वो आप इधर इधर उधर ढ होने के बाद था? तीप को तकार को क्या सोच लग गया अरविंद झस तथर धो धो उसके बाद क्या सोता लग गया टू टू उसके बाद क्या लग गया ढोटेलो पर लग जाएगा उसके बाद क्या लग गया ढड़ पे पूरा सिद्धूण क्यों हाँ ठीक क्यारू पनिया लेडी क्या मना ले आगे क्या प्रत्येह बस यहाँ हो ढा लगेगा पुगंध गुना होगा ना नहीं है सिर नहीं रहना हाँ नहीं बनना जोर से बोलो हाँ पूछेंगे तो उत्तर देना सिर हिला नहीं पुगंध गुना होगा ना नहीं नहीं होगा होठा लगेगा लगेगा ढा लगने के बाद कैसा तो लग गया कैसा लग गया हाँ जैसा तैसा लग गया टून उसके बाद उसके बाद ढालो पे ढालो पे पूरा सिद्ध क्या रूप बना लेडी बनी है है लिढ़ लीढ़ क्या है? बन था लीढ़ आगे क्या हैं बिहम क्या बन गया लिहती लिहरे कोई कह नहीं लिहती क्या रूपन ले, ले, धार। ले, धार। ले, थार। ले थार। इसका लिखो लिख लिख देखा आगे तो, तो नहीं खोलना ये तो मालूम सो क्या बनेगा इसके ऊपर कहाँ का ही हो जाए यही देखा ये क्या देखा है बेटो हाँ बोल सो लेडी कितने स्थान में ढल पे लगा तीन स्थान में कहाँ कहाँ प्रत्यय बोल दो प्रत्यय तस, तस तर्स ठीक आतने पते लिखो लीड है वानी लीड है आगे लिखो इसमें कहीं भी पुगन तो नहीं होगा सरल है दिखाए अत दे दिखाया दिखाया किसको है? है? देखा दे बोलो सो लीढ़ते लिहते लिहाते लिहाते दीर्घ है क्या बोलो फिर लिहाते लिहाते लीढ़ में दीर्घ है ना नहीं? लीट है हाँ ली छ दो बनेगा एक बनेगा लीटे आगे ली ली वाए, ली वाए। हाँ एटी कितने स्थानी हुआ है? नहीं हुआ ठीक है लीट लग लिखो परिसमें परिसम तो बोल दो जल्दी बोलो तो कोना हुआ कहीं कितने ते को लिली हे इसी ये नहीं कहना पता नहीं चलता वो पता नहीं चलता क्या दो रूपेंगे ठीक है मंदर। देखा किसको है देखा अरविंद किसको देखा था? देखा है हाँ हाँ जी ब्रो ऐसे ऐसी क्यों तू कितना ठीक है ठीक है हाँ क्या रूपचंद बंद करो नहीं हटाओंद अपन ने रूप बनाना क्या बने बोलो लिली है हा भाई कितने मेला लीली ही भाई हाँ दुआ में क्या रू बना ही ही। है क्या रेखा है क्या बनेगा हाँ लीट हो गया लूट लकार में क्या बनेगा पुगंध गुण होगा पुगंध गुण होगा नहीं बोलो क्या जोशो बोलो क्यारू बने हाँ ले बोल सो अब लेट आशे लेट लिया ली से अति धातु ईट होगा ना नहीं आधातु सीट वाला दे आधातु सीट वाला दे है? कौन निषेध करेगा नहीं क्यों नहीं होगा और नीटी कोई सरकारी आदेश दे निषेध कौन करेगा एकाच उपदेश अनुदाता निषेध करेगा हक हो जाएगा हो ढ निका स पर तो कैसे तो लगेगा सड़क कसी उसके बाद कैसा तो लगे आदेश प्रत्युगंध गुना हो जाएगा क्या बनेगा लेख्यति बोलो लेख्यति लेख्यसी लेख्यामि लेख्यामा ईट कितने स्थान पर हुआ हम्म कितने स्थान पर है? क्या आप बोलो सिर नहीं लाना बोलना पुगंध पुगन्दुण कितने पर सबसे सप्ताह में आत्मनिपद हो गया न नहीं आत्मनिपद बोलो लेख पुगंध गुण क्यों नहीं हुआ हो गया लेक्ष है आतंकुण होता है क्या रूपना रूपनाते आतंकी तो लगा क्या बोला आत्म आतंकी तो लगा कहाँ लगा मालूम नहीं लिखा अच्छा भाई में लगा कहाँ लगा लिखे थे और था। दो थाने में लोग है याद रखना उत्तम पुरस्कार क्या सूत्र लगा रूप रूपों में पूछा सूत्र क्या सूत्र या तो देखे हाँ आतंक हो गया अभी लोट लगा लेट हो गया ना लोट लगा लेखो परेशन पता देखो ये कौन लौटी लौटिया लेडी क्या कैसे पता चले ये ये दोनों तरफ रहेगा तो कैसे पता चलेगा कौन बाकी हाथ उठाओ देखा नहीं है दिखा, किसको दिखा? लिखा किसको देखा अब देख लिखा दिखाया किसको कितने ठीक टीके पाँच टीके हाँ बोलो लेढ़ू में लीड हाम बनेगा क्या बनेगा आप आगे लिखो लीड हाम लिखो हाँ। कितने ठीक बोलो क्या <laughs> दिखाया? दिखाया किसको हुँ। हुँ? आपका क्या क्या बात करते हो दिखाया नहीं ना दिखाया किसको दो गलती ये ये गलती होगा आलू तीस नहीं ध्यान रखकर कुछ लिखते हो दिखाया ठीक है ठीक सब गोलता अच्छा हाँ देखा आप देखो देख लो कोई हाँ बोलो ली ढा ली ढाम धा, लिहाता लंग लकारि हितिप इतश्च हल्ञाप स्लोप हो जाएगा हक हो जाएगा हौ से ढ पुगंध गुण गुण होने के बाद हौसे पर क्या सूत बना रूप बना अब सानी झलाझुस अलेट अलेढ़ क्या बनेगा अलेट अलेढ़ दो बनेगा आगे क्या रूप पतेम ताम। ताम हो जाएगा ताम होने पर क्या रूप बनेगा अली ढम होश तथुना ढो ढेलोप और ढलोपे क्या रुपना? अली नाम, आगे क्या मैंने अली हन क्या मैंने बोले सर से क्या बना अलेट अलेट अले, अले, अले, आगे अलेट अलेट फिर अली ढम अली ढ आगे अलि हम अलिम आते दिखा है? हाँ करो दिखाया क्यों बैठे देखा पीछे पीछे दिखाया निकला नहीं हाँ रघ बोलो क्या रूपन लिढ हाँ और विधिलिंग में परसम पद में क्या बनेगा लिहियात क्या बनेगा बोलो में क्या बनेगा? गुना नहीं हुआ क्या बनेगा? बोलो आशे में परसेंद में लिहात बोलो आत्मनिपद में लीह सूट तो सूट होता है पुगंध गुण होगा गुण होगा न नहीं नहीं होगा नहीं होगा हाँ लिंग से चाव आत्मनिपदे सो जला दिल हो जाएगा कित तो गुण निश्चय कौन करेगा तो रूप क्या माने गया हक हाँ लीह हक हा, हाँ ढ आगे सड़ो को शिष्य क आदेश पत्र क्या मानेगा लिखिस्ट क्या बनेगा बोलो धन के बना ढा धनी हाँ परसिमपद लुंग ली लुंग लकार में चिलू को क्या आदेश होगा स होगा फुक तो होगा सारो दा तो लगेगा गुण नहीं होगा नहीं होगा अली स तो है आओ हो ढ सढ़ आदेश पत्रो गुण नहीं है क्या रो बनेगा अलिक्ष तो बोलो आत्न पद में सूत्र लगे अलुगवा दुह दी लिह गुम आतने पदे, पदे तंग रूप लेखो क्या बनेगा श्या लगेगा लुगवा लगे त में दूरूप बनेगा लिह ते लुक बा से लुक हो जाएगा तो ली अगर तो अली अलीढ बनेगा लुक नहीं होगा तो अली क्षत बनेगा आगे लिखो क्या, क्या, क्या ब्रो अलीढ अली अली क्षात अलीक्ष अली अली चा, अली अली अली अली वही अली अली अली अली अली में क्या बना अलीक्षा अली बही अलीक्षा मई हाँ लुंग लकार हो गया लिंग लकार में लिया से होगा? होगा क्ष बन जाएगा बोलो अलेक्षत अलेक्ष बोलो फिर अलेक्षत अलेख्यता अलेख्यता अलेख्य अलेख्य अलेक्षाता अलेक्षा वाह कितने बोला अलेक्ष अले छे अले अले च... अले अगे अलेक् छे न है अलेख्य है एक क्या है अलेखे आगे बोलो हाँ अतन में हो गया ओम नृदावसाने